युवकों के प्रति हिंदू धर्म के सामान्य आधार आज हम देखते हैं कि हमारे भाव और विचार भारत की सरहदों के पिंजड़े में ही बंद नहीं हैं बल्कि वे तो हम चाहें या ना चाहें भारत के बाहर बढ़ रहे हैं अन्य देशों के साहित्य में प्रविष्ट हो रहे हैं उन देशों में अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं और इतना ही नहीं कहीं कहीं तो वे आदेशदाता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 वे भी पहले बहिर्जगत के रहस्य के अन्वेषण में लगे थे और अपनी विशाल प्रतिभा से वह महान जाति प्रयत्न करने पर उस दिशा में ऐसे ऐसे अद्भुत आविष्कार कर दिखाती जिन पर समस्त संसार को सदैव अभिमान रहता पर उन्होंने इस पथ को किसी उच्चतर ध्येय की प्राप्ति के लिए छोड़ दिया वेद के पृष्ठों से उसी महान ध्येय की प्रतिध्वनि सुनाई देती है अथ यजा तदक्षरम अधिगम्य ते मुंडोनिषद वही पराविद्या है जिसमें हमें उस अविनाशी पुरुष की प्राप्ति होती है इस परिवर्तनशील नश्वर प्रकृति संबंधी विद्या मृत्यु दुख और शोक से भरे इस जगत से संबंधित विद्या बहुत बड़ी भले ही हो एवं सचमुच वह बड़ी है परंतु जो अपरिणामी और आनंदमय है जो चिर शांति का निधान है जो शाश्वत जीवन और पूर्णत्व का एकमात्र आश्रय स्थान है जिसके सिवा और कहीं सारे दुखों का अवसान नहीं होता इस ईश्वर से संबंध रखने वाली विद्या ही हमारे पूर्वजों की राय में सबसे श्रेष्ठ और उदात्त है हमारे पूर्वज यदि चाहते तो ऐसे विज्ञानों का अन्वेषण सहज ही कर सकते थे जो हमें केवल अन्य वस्त्र और अपने साथियों पर आधिपत्य दे सकते हैं जो हमें केवल दूसरों पर विजय प्राप्त करना और उन पर प्रभुत्व करना सिखाते हैं जो बलि को निर्बल हुकूमत करने की शिक्षा देते हैं पर उस परमेश्वर की अपार दया से हमारे पूर्वजों ने उस ओर बिल्कुल ध्यान न देकर एकदम दूसरी दिशा पकड़ी जो पूर्वोक्त मार्ग से अनंत गुनी श्रेष्ठ और महान थी जिसमें पूर्वोक्त पथ की अपेक्षा अनंत गुना आनंद था इस मार्ग को अपना वह ऐसे अनन्य निष्ठा के साथ उस पर अग्रसर हुए कि आज वह हमारा जाति विशेषत्व बन गया सहस्त्रों वर्ष से पिता पुत्र की उत्तराधिकार परंपरा से आता हुआ आज वह हमारे जीवन से घुल मिल गया है हमारी रगों में बहने वाले रक्त की बूंद बूंद से मिलकर एक हो गया है वह मानो हमारा दूसरा स्वभाव ही बन गया है यहाँ तक कि आज धर्म और हिंदू ये दो शब्द समानार्थी हो गए हैं। यही हमारी जाति का वैशिष्ट्य है और इस पर कोई आघात नहीं कर सकता बर्बर से एक भी हमारे मर्म स्थल का स्पर्श न कर सका सर्प की उस मणी को न छू सका जाति जीवन के प्राण स्वरूप उस हीरा मन तोते को न मार सका अतः यही हमारी जाति की जीवन शक्ति है और जब तक यह अव्याहत है तब तक संसार में ऐसे कोई ताकत नहीं जो इस जाति का विनाश कर सके यदि हम अपनी इस सर्वश्रेष्ठ विरासत आध्यात्मिकता को न छोड़ें तो संसार के सारे अत्याचार उत्पीड़न और दुख हमें बिना चोट पहुँचाए ही निकल जाएंगे और हम लोग दुख की उन ज्वालाओं में से प्रहलाद के समान बिना जले बाहर निकल आएंगे यदि कोई हिंदू धार्मिक नहीं है तो मैं उसे हिंदू ही नहीं कहूंगा। दूसरे देशों में भले ही मनुष्य पहले राजनीतिक हो और फिर धर्म से थोड़ा सा लगाव रखे पर यहाँ भारत में तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा और प्रथम कर्तव्य धर्म का अनुष्ठान है और फिर इसके बाद यदि अवकाश मिले तो दूसरे विषय भले ही आ जाए इस तथ्य को ध्यान में रखने से हम यह बात अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे कि अपने राष्ट्रीय हित के लिए हमें आज क्यों सबसे पहले अपने जाति के समस्त आध्यात्मिक शक्तियों को ढूंढ निकालना होगा जैसा कि अतीत काल में किया गया था और काल तक किया जाएगा अपनी बिखरी हुई आध्यात्मिक शक्तियों को एकत्र करना ही भारत में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का एकमात्र उपाय है जिनकी स्वतंत्री एक ही आध्यात्मिक स्वर में बधी है उन सबके सम्मिलन से ही भारत में राष्ट्र का संगठन होगा